दुर्योधन और भीम पली की गदा युद्ध कह सकता कौन भय भी जो भय खा जाता था थाम कलेजा रखता मॉन विधि से सीख कर आया जैसे सहदेव ज्योतिष ज्ञानी है तीक्षण भयंकर खंग युद्ध में नकुल पिलावे पानी है चर्चा ऐसी हो ही रही थी कि मच गया अचानक शोर दौड़ पड़े थे लोग झपटते सुनकर शंख भेरी जय जोर सन्मुख संग आए संख द्रोणाचार्य दमकते से पीत वसन चंदन मालादिक दिव्य ललाट चमकते से कुरुकुल दीपक कौरव सारे पहने थे पटमाला लाल कवच ढाल तूिर कसे कटी खड़े हुए थे उन्नत भाल पीत वर्ण सुंदर शुचि शोभित दमक रहे पांडू नंदन कृपाचार्य और द्रोण गुरु के किए सभी ने पद वंदन पुनि निज आसन आई विराजे करतल धनी जयकार हुए धरती से अंबर तक गुंजी प्रदर्शन क्रमवार हुए गज तुरंग रथ वाहन चालन गदा खी धनुबान मल्ल युद्ध की कलाबाजियां बाजिया अस्त्र शस्त्र के बहुत विधान भीरे भीम दुर्योधन दोनों गदा युद्ध में कर हुकार मानो लड़त ऐरावत गज दो धरणी धसकत कठिन प्रहार जंगा ठोक हुकारत दो गदा गगन में लहराते घूम कूद पुनि बदल पैतरे दांव घात कर टकराते कभी शीश भुज दंड, दंड प्रहारे कभी, कभी वक्ष पर करते घात अंगद जैसे, जैसे कभी अटल से पीठ जांघ में चोटे खात जो लुहार घन पे घन पटक उठ उठ बुझती चिंगारी ऐसी ज्वाल गदा से फूटती मची हुई मारा मारी आंखों में थी की अधर में क्रूर पिपासा थी रंगभूमि बन गई समरभ प्रदर्शन मची दुराशा थी दर्शक सारे दहल गए थे कुछ निज आसन छोड़ चले मानो मौत नृत्य थी करती रोको रोको रटत भले सभा सद बट गए थे मानो कौरव पांडव दो, दो दल में कपटी कुटिलों की बनी आई जोश चढ़ावे कल में उधर देखकर दुर्गति सारी शिशक रही थी गांधारी हाय हाय इत करती कुंती कांप रहे सब नर नारी, भाप लिया गुरु ने जब उनकी का उन्माद रोक दिया दोनों को बढ़कर मन में करने लगे विषाद किसी तरह कोलाहल मिटा निज निज आसन लोग गए शांति व्यवस्था में रक्षक दल विकट यातना भोग गए कहा द्रोण ने भरी सभा में अब देखें सादर श्रीमान धनुर्वेद के कर्तव्य सारे प्रस्तुत है बड़ विस्मय खान आओ अर्जुन आज दिखाओ अपने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान जग भी देखे तुझसा धनुर्धर नहीं जगत में कोई आन पाते ही आदेश गुरु का सादर कर लिन्हा धनुबान स्वर्ण कवच से शोभित उम वर्ण धनु विधु समान पहले गुरुपद वंदन किन्हा पुनि अस्त्रन को किन्न प्रणाम सहज स्नेह वीर रस माते लिया धनुष शर कर में थाम बार बार खींचा प्रत्यंचा जोर जोर कर टंकार दर्शक सारे जय जय बोले करतल धनी गुंजी एक बार प्रथम अस्त्र आगने को छोड़ा फिर वरुण अस्त्र से बुझा दिया वायु अस्त्र तज आंधी चलाई पर्वतास्त्र से सुझा लिया भौम अस्त्र पर अस्त्र से विस्मयारी दृश्य हुए गुप्त प्रगट बहु अस्त्र चलाकर सफल द्रोण प्रिय शिष्य हुए वाह वाह और धन्य धन्य की आशीष भरे मिले जयनाद देव दैत्य गंधर्व निरखते करते नभ से साधुवाद इतने में आ गया अचानक कर्ण धनुर्धर बलशाली दिव्य कवच कुंडल से शोभित बयस तरुण दृष्टिघाली बाहू उठा कर कहा गर्व से देखा सबने अर्जुन जोर तनिक देखिए मेरा करतब धनु टंकार मचाया शोर सारी सभा सन्न से रह गई एक दूजे से पूछ रहे कौन तात किसका यह सुत है उत्तर न कुछ सूझ रहे कहा भीम ने आगे बढ़कर पहले निज परिचय दी जय राजपुत्र अर्जुन संग लड़ने प्रथम राजकुल हो ली जय घड़ी एक लज्जा में उसकी बीती मुख मुरझा सा गया हत प्रभ सा वह खड़ा निरुतर आख अंधेरा छा सा गया तभी बढ़ा दुर्योधन आगे भर लिया निज बाहु पसार बोला मित्र विषाद करो मत दूंगा अभी राज अधिकार राज तिलक फिर तक्षण चिन्ह अंग देश का दे अधिकार तभी दौड़ा आया वहां मचाता वहा लज्जित कर्ण मुड़ा पीछे को सादर पितु पद शीश दिया तभी भीम व्यंग सा बोला सूत पुत्र को राज दिया दशा देखकर कर नित बेटे की दिन मणि भी गमगीन हुए स्नेह चताने संध्या उतरी सभा, सभा उठी दिन क्षीण हुए एक दिन, दिन हुए इकट्ठे सारे गुरु दक्षिणा पूछन, पूछन काज निज, निज निज आसन आई विराजे चरण बंदी, बंदी बोला युवराज अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे राम शरण शर्मा द्वारा रचित रस त्रोणी का भाग दस वाचक स्वर भारती परिमल